श्री श्रीरामकृष्णकथात श्रीरामकृष्णे दक्षिण तथा भक्तगृहदश्छेद मिन्मयाधारे चिन्मयीदेवी विष्णुपुर मिन्मयी दर्शन दिवन वेलाया भक्वीरौ श्रीयुक्ताधारेन बलराम वशु महोदय समुपगत तथा परमहंसदेव प्रति भवमतिरम स्वीकृतव तौ श्री भाथमस्तप्रभुना भणित ओम शरीर स्वस्थमस्त पर मनसी किचि कष्ट जब हृदय से पीड़ा विषय कोप नोत्था बड़बाजारस्थिता मल्लिका नाम, सिंहवाहिनी देवी विग्रह प्रसंग समुत्थि श्रीरामकृष्ण सिंहवाहिनी द्रुम अहम अगछम कर्षकजकपल कैसे मल्लिकेह देवता दरिद्रा संवृता कपोतपुरश ततःम इत सिक स्खलति, सुरखीमिश्रण झुर्झुराण स्खल अन्लिका गेह से यहाँ तथा गेहर स्त्री न महोदय प्रति अस्त कोत्थोश्यति मास्टर महोदयो निर्वाग अवतस्थे यस्य जानस किण भोगस्त स कर्तव्य संस्कार प्रारब्धाद विश्वास कर्तव्य किंच जीर्णगृह अपश्यम यदन भास्वर भाषते आविर्भव श्रद्धेय अहमेक विष्णुपुरग्छं नृप से भूयांसह सर्वे देश सी तगवती मूर्ति अस्त नाणी देंल सीपीपे विशाला सरोवरा वर्तं कृष्णबाध बान्थ लालबाधाख्या अस्तु सरोवरे अबाठा इंत के साधन विशेष गंध कथत ब्रूहि मैं तो न ज्ञात ये नार्यो मृण्मयी दर्शन साम तस्वाठेपचार ददते सरोवर समीपे च मम भावसमतिर्जा तदापि विग्रहदर्शन नवेशन तागसमीपे मृणिया दर्शन जातदेशवत भक्त सुखदुखे भागवत महाभारत अवसरे अन्य सर्वे भक्ता आगम्य संगता काबूल देश देशस्य राज विप्लो युद्ध प्रसंगश्चेता कचन अवदत यदुबा सिंहासनच्युत जाता है स परमहंसदेव संबोध्य अवदत महाशय खास्तु कस्न महाभक्त श्रीरामकृष्ण जा कि सुखदुखे देहधारण अभीकणचंडीग्रंथे अस् कालुबीर का सक्षसी नस्तपाषाण किंतु कालुबीरो भगवत्या वरपुत्र देहधारणे सुखदुखभ महां भक्त तस्य तस्मातरी खुलालनाया भगवती महतिम महती प्रीति आकर्षी तस् श्रीमत कि अद् सेत बदभूमि नीता कशन काम भक्त भगवत दर्शन लेभे सायती प्रीतिवती साकर्षीत किंतु तस् का कर्म न समाप्ति गए काृत्यव जीविका निर्वाह कर्तव्य कारागृहे चतुर्भुज से पद्मनों भगवत दर्शन देवख्या किंतु कारादुख नवशि मास्टर महोदय कवल कार तो य मल देह मुक्ति रेवा आसीत श्री प्रारब्ध मलमूल देहमुक्तिरविता आसरामकृष्ण जानस किण भोग ये भोगोस्तहधारण करीय कशन कांगास्ना पाप विन कि चक्षुष काणवगत सर्व हाष्यम पूर्वजन्म कर्म आतो भोग मणि निक्षिप्ते बाणे कियमन नीरामक सुखम दुखें यदास्तु भक्त ज्ञान भक्तिरश्वर्यच वि तदैश्वर्य कदा नापैति पश्य पांडवा तब्त विपद कि तद विपत के वीत वीतचैतन नूवन तैय सदृशो ज्ञानी तैय सदृशो भक्त क्व